पूछोगे तो इतना बोले इतना बोलेंगे विसिस्टम विसिस्टम विसिस्टम विसिस्टम क्या क्या ही जानते हैं कौन सा समझ हुआ दुल्ड। दुल्ड। और एक सेस, एक द्वंद करने पर क्या रहेगा पर सब देखी है ना तो विशिष्ट क्या बनेगा विशिष्ट तो विशिष्टम या विशिष्टम सुन लो पहले फिर क्वेश्चन देखना तो यहाँ विशिष्ट विशिष्ट का अर्थ है और दूसरे विशिष्ट का क्या अर्थ है विशिष्ट और विशिष्टम चा विशिष्ट का क्या हो जाएगा विशिष्ट विशिष्ट हुआ ना कल विशिष्ट यो दोनों विशिष्ट का अद्वैत सूक्ष्म चिरचित और शुभ चिजीर विशिष्ट और स्थल चरचित विशिष्ट का अद्वैत अद्वैत का क्या होगा अभेद? अभेदी दोनों क्या है एक है कैसे शुभ चिजी विशिष्ट ब्रह्म में स्थल चिचित विशिष्ट हुआ है शुभ चिजित विशिष्ट ब्रम्ह को क्या कहते हैं कारण चिचिर विशिष्ट को क्या कहते हैं कार्य तो ये इस प्रकार क्या हुआ कारण का अभेदिष्टम या विशिष्टम या विशिष्ट क्यों हो विशिष्ट यो अद्वैतमी विशिष्ट अद्वैतम यही एक प्रसिद्ध परिभाषण है पर यहाँ कई देर दे रखी हैं तो उसको बहुत सावधानी से देखिए अब अब इसमें क्रम से आते हैं देखो भैया आगे जो देखना बोल्ड में है द्वाभ्याम भ्याम इतम द्वितम मिला द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतम द्वितम इतम का क्या अर्थ है ज्ञातम इतम का अर्थ है ज्ञातम ऋण गतो धातु है तो गत्यर्थ गर्थ गत्यर है धातु का ज्ञान अर्थ भी होता है है ना तो इतम अर्थ ग होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्ञातम तो दो प्रकार से ज्ञात वस्तु को क्या कहते हैं द्वित अब थोड़ा हिंदी के साथ साथ चलिए ऊपर की हिंदी देखना जहाँ एक नंबर पड़ा है दो प्रकार से ज्ञात वस्तु द्वित कही जाती है अच्छा अभी और यहाँ पर देखना वही गोल्ड में द्वितम हो गया ना द्वितम का क्या किया भिन्नम द्वितम का क्या अर्थ मतलब भिन्न वस्तु और तदेव द्वितम मतलब द्वैतम एव द्वैतम स्वार्थे अन् स्वार्थ में प्रत्यय कर देंगे तो क्या हो जाएगा द्वैतम तो दो प्रकार से एक वस्तु को द्वित कहते हैं और उसी को क्या कहते हैं द्वैत अब सुनिए जैसे अच्छा शंकर मत जब पढ़ेंगे तो वहां पर द्वैत का अर्थ होता है भ्रम या तो भ्रम का विषय जो वस्तु भ्रम का विषय होती है उसे क्या कहते हैं द्वित दो प्रकार से ज्ञात होगी जब दो प्रकार से ज्ञात होगी तब वो यथार्थ नहीं हो सकती है बल्कि आयथार्थ वस्तु होगी आयथार्थ वस्तु किसका विषय होगी रज्जु सर्व किसका विषय होता है का का आयथार्थ विज्ञान है ना भ्रम का विषय या आयथार्थ विज्ञान का विषय क्या होती है आयथार्थ वस्तु तो उनका कहना है कि जो दो वस्तु दो प्रकार से ज्ञात होती है वो भ्रम का विषय होती है आयथार्थ ज्ञान का मतलब विषय होती है मतलब वो अतत्व होती है कैसी होती है होती है अब तो यहाँ पर ध्यान देना आप जैसे जो आपका घट है ना तो घट घटन ज्ञात होगा घट द्रव्य है तो द्रव्यविन ज्ञात होगा और वो मृतिका है तो मृतिकात्व ज्ञात होगा ने? तो ये बताइए जब घट का ज्ञान हो गया दो दो प्रकारों से तीन प्रकारों से तो वो घट बत कैसा वस्तु है बताइए वो वो भ्रम तो का विषय हुआ क्या <ercl Go Secretary> नहीं नहीं हुआ ना yes. तो द्वैत हमेशा जो है भ्रम का विषय नहीं होता no. है पर वो लोग भ्रम का विषय ऐसा ही अर्थ करते हैं जो एक वस्तु है तो एक ही प्रकार से ज्ञात होनी चाहिए दो प्रकार से कैसे ज्ञात हो सकती है एक वस्तु यदि दो प्रकार से ज्ञात होती है इसका मतलब उसका भ्रम हो रहा है यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ भ्रम का विषय है तो एक वस्तु में अनेक विशेषण होते हैं तो अनेक विशेषण रूप से ज्ञात हो जाएगी हम्म, जैसे पृथ्वी ज्ञात होगी ज्ञात होगी, है ना पृथ्वी में क्या है रूप रहा ज्ञात होगी रूप गंधत्व होगा अब देखो हिंदी में दो प्रकार से ज्ञात वस्तु द्वित कही जाती है हो जाएगा अब देखना तो दो विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु द्वित अर्थात भिन्दी होती है अब विरुद्ध प्रकार देखना जैसे कि अश्वत्व और महिषत्व क्या अश्वत्व तो, तो जो अश्वत्व और महिष्वेन ज्ञात वस्तु एक होगी कि भिन्न होगी तो ये विरुद्ध प्रकार है ये प्रकार कैसे विरुद्ध प्रकार।, प्रकार, प्रकार हुए ना अच्छा अश्वत्व और महिशत्व अब ध्यान देना महिष्वें और पशुत्वे जो वस्तु ज्ञात होगी वो एक ही होगी एक होगी भिन्न तो नहीं होगी एक ही वस्तु और पशुत्व ज्ञात होती ज्ञात हो सकती है तो विरुद्ध प्रकार नहीं हुए ना ये तो अब देखना जैसे ये विरुद्ध प्रकार नहीं है वैसे घटक विरुद्ध तो तो प्रकार है नहीं, नहीं। लगाइए तो दो विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु द्वीत अर्थात भिन्न ही होती है बात ही समझ में भिन्न होगी ना हाँ दो विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु द्वित अर्थात भिन्न ही होती है अब देखना द्वित का क्या अर्थ हो जाएगा इस तरह से भिन्न वस्तु द्वैत का क्या हो जाएगा भिन्न वस्तु तो कैसी विरुद्ध प्रकारों से क्या वस्तु वस्तु भिन्न हो गई अभी और धीरे धीरे सब बता रहे हैं इसको ही द्वैत कहते हैं स्वार्थ करेंगे ना द्वैत से और न द्वैतम अद्वैतम और जो जो द्वैत नहीं है उसे क्या कहेंगे अद्वैत तो द्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा भिन्न वस्तु द्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा दिन्वस्तु. तो फिर अद्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा अभिन्न वस्तु तो देखना आगे न द्वैतम अद्वैतम तो इस देखना और उसके इसके पहले देखना लाइट में क्या लिखा है द्वैत से भिन्न अद्वैत होता है द्वैत से भिन्न क्या होता है तो अद्वैत का क्या अर्थ हो जाएगा अभिन्न या एक अद्वैत का क्या अर्थ होगा तो द्वैत का क्या अर्थ है बोलो राम भिन्न तो अद्वैत नद्वैतम अद्वैतम तो अद्वैत का क्या होगा अभिन्न अभिन्न कौन होगी वस्तु होगी कि वस्तु का धर्म होगा वस्तु होगी ना देखिए इस विस्पत्ति के अनुसार अद्वैत पर धर्मी का बोधक है धर्म का बोधक नहीं है बल्कि किसका बोधक है हाँ। का तो नहीं है, है।, है? तो है? तो अद्वैत पर धर्मी का बोधक है अब देखना विशिष्टम चा तद अद्वैतम चा मीना आगे विशिष्टम चा तद अद्वैतम चा विशिष्ट अद्वैतम यह कर्मधारे समाज है ठीक है तो जो अद्वैत अर्थ हुआ अभिन्न अभिन्न वस्तु कैसी है विशिष्ट है कैसे है विशिष्ट विशिष्ट है है ना अभिन्न जो ब्रह्म तत्व तो है वो कैसा है विशिष्ट है देखिए आगे लिखा है विशिष्ट पर सविशेष का पर्याय है विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषण से युक्त और सविशेष में भी विशेष का क्या है विशेषण तो विशेषण से युक्त तो विशिष्ट पर सविशेष का पर्याय है इसका अर्थ है किसका विशिष्ट का विशेषण से युक्त तो विशिष्टम क्या दत्म विशिष्टम अर्थ है विशेषण युक्तम विशेषण क्या है तो गुण विग्रह और विभूतिया ये विशेषण है ये बहुत बढ़िया है क्या क्या क्या विशेषण गुण श्री विग्रह और विभूति ये बहुत सुंदर है जब कहते न, चीद चीद हैं ना विशेषण क्या चीज अचीज है कहते है ना पर ये ये व्यापक हो गया ये ये व्यापक है चलिए श्रुति प्रतिपादित ज्ञान बल ऐश्वर्यादी गुण है ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर शक्ति के करुणा ये सभी क्या है केया कर भगवान का श्री विग्रह अंतरादित विद्या आदि मेंदित्य हिरण मयान समस्तु हिरण कैशा आर्व सुमर तस् यथा कप्याणरीकम एवम से अक्षिणी तस्ोदितिना है न तो ये भगवान का श्री विग्रह अब देखो तो ये गुण विग्रह और क्या है विभूति विभूति पद से क्या लेना है काल काल भी भगवान की विभूति है गीता के विभूति अध्याय में काल का भी वर्णन आया है विभूति पद से लेना है काल एक पाद विभूति और त्रिपाठ विभूति एक पाद विभूति प्रकृति मंडल और त्रिपाठ विभूति अपराजित को गया अच्छा अब देखना यहाँ पर तो काल एक पाद भी होती और त्रिपाद भी होती तो उभय भी होती से उभय भी होती मतलब एक पाद भी होती और त्रिपाद भी होती तो उभय भी होती से समस्त चेतन और अचेतन का बोध होता है क्या कैसे यहाँ चेतन कौन है बद्ध यहाँ चेतन कौन है नू? और त्रिपाद भी होती में कैसे अचेतन है चेतन है नित्य और मुक्त नित्य और मुक्त नित ठीक है और यहाँ पर क्या है आपका बद्ध चेतन है और यहाँ पर अचेतन कैसा है त्रिगुणात्मक है अचेतन कैसा है है। और वहा पर अचेतन अचे कैसा है वो? शुद्धम सत्व में इसमें है ना तो वो कैसा है आपका शुद्ध सत्व पता है मुझे वो शुद्ध सत्व है तो क्या हुआ संपूर्ण चेतन अचेतन आ गए त्रिगुणात्मक भी आ गया अचेतन और शुद्ध सत्व भी आ गया आपका अचेतन और यहाँ बद्ध चेतन वहाँ के मुक्त और नित्य चेतन आ गए विशिष्ट तो कहते हैं ना तो चेतन अचेतन से सभी प्रकार के चेतन अचेतन हो गए तो क्या हो गया आपका काल हो गया वो गुण हो गया और श्री विग्रह हो गया काल हो गया इनका विग्रहण हो गया तो ये अच्छी परिभाषा है विशिष्ट है ब्रह्म किससे विशिष्ट है हुँ? काल नहीं गुण विग्रह और विभुति ये ध्यान रखना गुण विग्रह और दिख विभूति से विशिष्ट है ये ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छी परिभाषा है ये अब देखो जी वो भी विभूति से समस्त चेतनों का चेतन का बोध होता है तो विशिष्टम क्या तरदम इन सबसे विशिष्ट कौन है एक अद्वैत क्या है इन सबसे विशिष्ट एक अद्वैत ब्रह्म को क्या कहेंगे सविशेषाद या विशिष्टाद्वैत इसको ब्रह्मा द्वैत भी कह सकते हैं क्यों विशिष्ट कौन है ब्रह्म तो ब्रह्माद्वैत भी कह सकते हैं इसको सविशेषाद या विशिष्टाद्वैत कहा जाता है क्या सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत सविशेषाद कही ब्रह्मत हमारा सिद्धांत है ना उसमें सगुण निर्गुण विभाग का अभाव होने से सगुण निर्गुण का विभाग नहीं है ये सगुण अलग है निर्गुण अलग, अलग है ऐसा नहीं ध्यान देना ब्रह्म सगुण ही है जब सगुण कहा जाता है न तो अच्छी तरह समझना गुण शब्द यहाँ विशेषण का वाचक है किसका वाचक है हाँ अब देखो विशेषण क्या है आपके गुण विशेषण है श्री विग्रह विशेषण है विभूति विशेषण है विभूति के अंतर्गत आने वाले समस्त चेतना चेतन विशेषण है तो गुण जो गुण सगुण सब, सब, इसलिए वेदांत में सभी सविशेष शब्द का उपयोग करते हैं किसका मतलब विशेषण सहित तो उससे गुण भी आ जाते हैं और सब प्रकार के विशेषण आ जाते हैं तो जब ये संकल मत में सगुण निर्गुण शब्द ज्यादा चलता है तो लेकर चलता है वो कैसा है एक या अभिन्न अभी बताइए विशिष्ट में जो अद्वैत की, की गई तो धर्म का वाचक है की धर्मी का नहीं। धर्मी जब धर्मी का वाचक है तो उसका अर्थ एक या अभिन्न एक या बताती इसमें और धर्म का वाचक होने पर क्या उसका अर्थ हो सकता है अद्वैत का बोलो एकत्व एक एक या अभेद बात है समझ में तो भिन्न में रहता है भेद। और अभिन्न में क्या रहता है अभेद, अभेद। अभिन्न में रहेगा अभेद।, अभेद। तो धर्मी कौन होगा धर्म कौन होगा अभेद हो गया धर्म हाँ और धर्मी होगा धर्म हाँ बात है समझ में तो अभी जो है धर्मी का वाचक बताया गया है ना चलिए उसमें सगुण निर्गुण विभाग का अभाव होने से हुआ एक ही है एक कर से अभिन्न विशेषणों के अनेक होने पर भी उनसे विशिष्ट वस्तु एक ही है ठीक है अब सुनो तो यहाँ पर विशिष्टम यादव अद्वैतम जो विशिष्ट है वही अद्वैत है कुछ लोग कहते हैं जो अद्वैत है वो विशिष्ट नहीं हो सकता है जो अद्वैत है वो विशिष्ट है? तो उनसे सीधी सीधी बात है कि आप अद्वैत जो मानते हैं आपका कपोल तुम्हारा अद्वैत है कि श्रुति सम्मत है यदि श्रुति सम्मत जो अद्वैत है वो विशिष्ट ही है अद्वैत विशिष्ट ही होता है अद्वैत हाँ, हाँ, जो ब्रह्म है ना उसका क्या सुरक्षि कहती है अंत प्रविष्टा शास्त्र जना नाम ना सर्वात्मा सर्वात्मा जो अद्वैत ब्रह्म है उसकी क्या परिभाषा है अंत प्रविष्टा शास्त्र सबके अंदर प्रवेश करके शासन करने वाला है तो सबसे विशिष्ट है वो सबसे विशिष्ट या पृथ्व्या जो बताया गया है ना तो कहे ब्रह्म जो अद्वैत विशिष्ट ही होता है और निर्विशेष अद्वैत का श्रुति कहीं प्रतिपादन करती ही नहीं कोई विश्रुति विशिष्ट ही है इस बात को ध्यान रखिए तो अब देखना एक अर्थ हो गया दूसरा चलिए दो वस्तुओं में रहने वाले अच्छा ठीक है तो अभी जो द्वैतम का भिन्न वस्तु किया था तो विरुद्ध प्रकार से ज्ञात वस्तु कैसे विरुद्ध प्रकार से जो ज्ञात वस्तु है ना उसको कहते हैं ऐसा अविरुद्ध प्रकार से ज्ञात वस्तु वहाँ नहीं लेना है है ना ऐसा क्योंकि देखना जो ब्रह्म है ना तो जो ब्रह्म ज्ञात होता है ना जो सर्वाश्रित्विन ज्ञात होगा वो चेतनाश्रविननाश्रविन चेतना भी ज्ञात होगा तो ये विरुद्ध प्रकार तो नहीं है ना विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु द्वित है अविरुद्ध प्रकारों से ज्ञात होने के कारण वो कैसा है द्वित कहेंगे उसको इस बात को ध्यान रखना दो, दो संख्या बताइए देखो बोल्ड में द्वयोर भावो द्विता मिला mm. द्वर भावो भाव का क्या है धर्म है? Mm. देखना ऊपर तो द्वयोर भाव का दो वस्तुओं में रहने वाला धर्म हिं? दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को द्वित कहते हैं द्वयोर भावो द्विता दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं द्विता <धित्वाव> द्विशब्द है ना और भाव में तल हो जाएगा क्या प्रत्यय हो जाएगा तल और से रहने वाले धर्म को क्या कहेंगे तो दो वस्तुओं में जो धर्म रहेगा ना वो, वो दो वस्तुओं में जो धर्म रहेगा मतलब हिंदू वस्तुओं में जो धर्म रहेगा उस धर्म को क्या कहेंगे आप दो वस्तुओं में रहने वाला धर्म मतलब भिन्न वस्तुओं में रहने वाला धर्म भिन्न वस्तुओं में क्या रहेगा भेद।, भेद क्या रहेगा भेद भेद रहेगा ना भिन्न मतलब अधिक दो तो इसलिए द्वैत का क्या हो गया भेद, भेद।, भेद। बात है इस बार ही में द्वयोर और द्विता दो में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं द्विता और द्वीटा ही द्वैत है स्वार्थ में आठ बढ़ते द्वैतम का क्या रहते है भेद ऊपर देखना दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को द्वैत कहते हैं दो वस्तुओं में परस्पर का भेद रहता है दो वस्तुओं में क्या रहता है परस्पर का जिसको कि अनुनिया भाव कहते हैं है ना तो दो वस्तुओं में परस्पर का भेद रहता है इस प्रकार द्वैत कर द्वैतकर्थ क्या हो गया भेद, भेद। आगे चलिए तो द्वैत कर्थ भेद हो गया ना और पहली विस्पत्ति में द्वैत कर से क्या था बोलो भेद वस्तु भिन्न वस्तु है ना विरुद्ध प्रकारों से ज्ञात वस्तु भिन्न वस्तु तो पहले द्वैत शब्द भी किसका वाचक था धर्मी का और अब किसका वाचक हो रहा है द्वैत धर्म का धर्म का वाचक हो रहा है चलिए अब देखना विद्यते देख रहे हैं मोटे शुरू में विद्यते अस्मिन तद अद्वैतम जिसमें द्वैत नहीं है द्वैत का क्या अर्थ है भेद जिसमें द्वैत नहीं है उसे क्या कहते हैं अद्वैतम्म अद्वैतम जिसमें द्वैत नहीं अर्थात भेद नहीं है उसे क्या कहेंगे अद्वैत अद्वैत का अर्थ हो गया भेद के, के अभाव वाला अच्छा जिसमें द्वैत नहीं है उसे अद्वैत कहते हैं तो अद्वैत का अर्थ हो जाएगा द्वैत के अभाव वाला या द्वितीय वस्तु के अभाव वाला द्वितीय के अभाव वाला अब देखो ऊपर थोड़ा और आइए जिस जिसमें द्वैत नहीं है उसे अद्वैत कहते हैं इसका अर्थ है भेद के अभाव वाला किसके अर्थ हो जाएगा का? भेद के? भेद के तो भिन्न में क्या रहता है भेद, भेद। और अभिन्न में क्या रहता है भेद का अभाव तो अभी अद्वैत का क्या अर्थ हुआ बोलो भेद के अभाव वाला। भेद के अभाव वाला चलिए भेद के अभाव वाली वस्तु भेद के अभाव वाली वस्तु भिन्न होगी की अभिन्न होगी भेद के अभाव वाली वस्तु तो भेद के अभाव वाली अभिन्न कोष्टक में एक लिखा है ना भेद के अभाव वाली अभिन्न अद्वैत पद का वाच्य है मतलब अद्वैत भेद के अभाव वाली वस्तु तो यहाँ भी अद्वैत पर जो है भेद के अभाव वाली, mm. तो वाली वस्तु का बोधक हो गया mm. तो फिर ये भी धर्म का बोधक हुआ कि धर्मी का mm. हाँ इस विपत्ति के अनुसार भी अद्वैत पद धर्मी का बोधक है न तो भेद के अभाव वाला तो अट पूर्व थी विशिष्टम विशिष्ट अद्वैत तो सुनिए तो अभी भेद तो पहले क्या था अद्वैत का पर क्या हुआ भेद का अभाव वाला और पहले अद्वैत का क्या से था अभिन्न वस्तु वस्तु ठीक है तो अब यहाँ पर देखो जो ठीक है तो अभिन्न वस्तु कौन है ब्रह्म कौन है और वो कैसे है विशिष्ट है भिशिष्ट। वो कैसे है अब सुनो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो थोड़ा ध्यान दो hmm, ऐसा देखिए जैसे कि ऐसा समझना दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्त कितना है एक है ना तो देवदत्त भिन्न है कि अभिन्न है दंड और कुंडल से विशिष्ट देवदत्व तो अभिन्न है ना यदि विशेषण विशेष को अलग अलग गिनेंगे तो तीन हो गए परस्पर में है ना लेकिन वैसे दंड और कुंडल से विशिष्ट देवत कितना है एक है अभिन्न है तो उसमें क्या रहेगा अभेद।, अभेद वैसे ही यहाँ पर जो विशिष्ट अद्वैत है वो अद्वैत तो अभिन्न ही है अद्वैत क्या है वो अद्वैत तो भेद के अभाव वाला ही है क्योंकि विशिष्ट को एक माना विशिष्ट को हाँ विशिष्ट को जब एक मान करके चलेंगे तो उसमें क्या रहेगा भेद का भाव हाँ, जिसे ध्यान देना विशिष्ट एक है उसको छोड़कर कुछ है जिसका भेद विशिष्ट में ले जाएंगे सबसे विशिष्ट संपूर्ण चेतना चेतन सबसे विशिष्ट ब्रह्म एक ही है और जो विशिष्ट ब्रह्म में उसको छोड़कर और कुछ है जो इसमें भेद ले जाएंगे तो इस अभिप्राय से कहा गया है तो ये जो भगवान है ना तो विशिष्ट अद्वैत कौन है है ना तो कहते हैं हमारा सिद्धांत क्या है विशिष्टाद्वैत तो यहाँ सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है तो विशिष्टाद्वैत शब्द विशिष्टाद्वैत शब्द मतलब क्या विशिष्ट अद्वैत तो परमात्मा है ना तो हमारा सिद्धांत परमात्मा ही है हमारा सिद्धांत क्या है बात है समझ में हम्म अच्छी बात है ना और तत्व सिद्धांत में तत्व तो कैसा माना जाता तत्व तो क्या है विशिष्ट अद्वैत तत्व ध्यान देना तत्व कहते हैं अनारोपित वस्तु को अनारोपित वस्तु समझते हैं आरोपित कहते हैं कल्पित को जैसे रज्जू में सर्फ आरोपित है सुक्ति में रजत आरोपित है तो आप आरोपित वस्तु को तत्व तो कहेंगे उसे भिन्न को तत्व कहते हैं तत्व अर्थ होता है तो तत्व क्या है विशिष्ट तत्व क्या है वही सिद्धांत है वही क्या है तो तत्व और सिद्धांत पर्याय तो जो क्या है की जो परमात्मा है जो आराध्य परमात्मा है वही हमारा सिद्धांत है तो अपने सिद्धांत को प्राप्त करना रहे हो तो अपनी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते बात में शब्द जाल या सब, सब सिद्धांत नहीं ठीक है सिद्धांत तो तो परमात्मा ही है अच्छा तो अब अभी जो है ना विशिष्टा वही शब्द ये परमात्मा का बोधक हुआ है धर्मी का अद्वैत शब्द धर्मी का बोधक था तो भी धर्मी का बोधक हो गया और दोनों विन्न वस्तु और द्वितीय प्रथम में था द्वित द्वैत कर से क्या था भिन्न वस्तु और द्वितीय वित्पत्ति में द्वैत कर से क्या है भेद तो प्रथम विपत्ति में द्वैत शब्द धर्मी का बोधक है और द्वितीय विधे द्वैत शब्द धर्म का बोधक है किंतु दोनों विपत्तियों में अद्वैत धर्मी का बोधक है इसलिए विशेष धर्मी का ही बोधक हुआ और तृतीय देखेंगे दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को द्वैत कहते द्वयो भावो दुटा सा ये पहले जैसा ही है न दो वस्तुओं में रहने वाले धर्म को अद्वैत कहते हैं और दो वस्तुओं में क्या कौन सा धर्म रहेगा परस्पर का भेद दो वस्तुओं में क्या धर्म रहेगा परस्पर देख। का तो तो अब देखना तो द्वैत हो गया भेद और द्वैतम अद्वैतम जब नद्वैतम द्वैतम अद्वैतम ऐसा नमास करेंगे तो अद्वैतम का क्या होगा बोलो? बोलोत मतलब द्वैतम मतलब न द्वैतम अद्वैतमतम का क्या हो जाएगा अभेद हो गया ना अद्वैतम पर हो गया तो बताइए जो अभेद होगा ना तो अभेद धर्म होगा कि धर्मी होगा भेद, भेद तो धर्म है ना तो अद्वैतम द्वैत द्वाग्त मतलब भेद तो तो धर्म का बोधक हुआ और अद्वैतम अद्वैतम ऐसा नाज किया तो अद्वैतम पर धर्म का बोधक है या धर्मी का बोधक है देखिए अभेद किसमें रहेगा अभिन्न वस्तु अभिन्न मतलब एक मतलब नाना वस्तु है अभिन्न एक तो अभिन्न वस्तु में या एक वस्तु में क्या रहेगा अवैध अवैध रहेगा ना तो अवैध धर्म हो गया ना इस के अनुसार अद्वैत पर धर्म का बोधक है लग गया अद्वैत पर किसका बोधक है धर्म का अब देखना कैसा समास होगा पहले तो कर्म धारे करते थे ना विशिष्टम चार तद अद्वैतम अब करते हैं यहाँ पर सी तुरुष समास विशिष्ट अद्वैतम विशिष्ट विशिष्ट का अद्वैत विशिष्ट कौन है ब्रह्म विशिष्ट कौन है ब्रह्म और विशिष्ट के अद्वैत को विशिष्ट अद्वैत कहेंगे विशिष्ट ब्रह्म में जो विशिष्ट ब्रह्म में एक हमने कहा ना दोनों से विशिष्ट एक है दोनों से विशिष्ट और जो विशिष्ट है तो उससे विशिष्ट क्या है दोनों से विशिष्ट जो दो से विशिष्ट एक है उस विशिष्ट वस्तु को छोड़कर अलग से कुछ है जिसका भेद आप अब लगाइए तो विशिष्ट से अद्वैतम विशिष्ट के अद्वैत अद्वैत को अध्वयत का क्या अध्वय, तो है? अभेद विशिष्ट के अद्वैत विशिष्ट अद्वैत कहते हैं क्या है की अभेद ये किसमें विशिष्ट ब्रह्म विशिष्ट ब्रम की एकता विशिष्ट ब्रम की यह विशिष्ट ब्रह्म का धर्म हुआ ना ये विशिष्ट ब्रह्म का क्या हुआ हाँ लगाइए विशेषण अनेक होने पर भी उनसे विशिष्ट एक ब्रह्म में अभेद अर्थात रहता है इस प्रकार विशिष्ट ब्रह्म में विद्यमान अभेद विशिष्टाद्वैत पद का वाच्य है पहले उसका सोचा था अभिन्न अभी क्या हो गया अभेद।, अभेद। तो विशिष्ट ब्रह्म में रहने वाला अभेद विशिष्टाद्वैत पद का अर्थ है ऐसा बताया गया शब्दी का वाच्य देखो आने नंबर अद्वैत पर अभी जो है ना, अद्वैत पर देखो अभी द्वयोर् भावो द्विचार सारी और द्वैतम भेद न द्वैतम अद्वैतम अब धर, धर्मी वाचक हो गया ना और द्वितीय वित्पत्ति और तृतीय वि में तुलना करो दोनों विद का वाचक है।, है।, नहीं, नहीं है उसे कहेंगे अद्वैत तो द्वितीय वित्पत्ति के अनुसार अद्वैत पर धर्म का बोधक है की धर्मी का ठीक है और तृतीय वित्पत्ति जो थी ना यहाँ पर न द्वैतम अद्वैतम यहाँ अद्वैत पर किसका बोधक है धर्म का तृतीय विस्पत्ति में धर्म का बोधक है तो द्वितीय तृतीय विस्पत्ति में क्या सामने है कि दोनों में पर धर्म का बोधक अद्व हुआ और द्वितीय में धर्मी का बोधक यह अंतर आ गया द्वैत पद दोनों में एक जैसे है अद्वैत में अंतर हो गया अब देखना चतुर्थ नंबर अद्वैत पद को धर्म पदक स्वीकार करके <laughs> अद्वैत पद को धर्म परक स्वीकार करेंगे वैसे ही जैसे में आया ना द्वोर भागो द्वैतम भेदा न नद्वैतम अभेदा है ना तृतीय के अनुसार अद्वैत पद को धर्म परक स्वीकार करके कोष्ठक के बाहर वाला पाठ में पढ़ रहा हूं कार्य और कारण के अभेद की विवक्षा होने पर कार्य और कारण के अभेद की विवक्षा होने पर सिद्धांत में कार्य और कारण का अभेद माना जाता है इसे मिट्टी ही घटरूप में परिणत होती है मिट्टी ही घट रूप में परिणत होती है घट सराव आदि बहुत सारे कार्य बने हो पर जो व्यक्ति पहले देखता है कि विवेकी क्या समझता है सब कुछ पहले मिट्टी ही था सब कुछ पहले क्या था गटारी गटारी मिट्टी तो कटारी मिट्टी ही है कटारी क्या है हाँ पहले मिट्टी थी अभी भी मिट्टी यानी इस प्रकार क्या बनाया तो जाता है कार्य और कारण का अभेद तो लगाइए कार्य और कारण के अभेद की भी होने पर और यहां देना न्याय मत में कार्य कारण का भेद नहीं है का? समवायिक कारण का बोलो यथेतम जिसमें संवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं संवाय कारण तो जैसे देखना कपाल में संवाय संबंध से क्या उत्पन्न होता है घट घट कौन उत्पन्न होता है किसमें कपाल में, में घट उत्पन्न होता है जब कपाल में घट उत्पन्न होता है तो कपाल घट में आधार आधे हुआ या कार्य कारण भाव कार्य कारण दो आधार आधे आधार आधे अच्छा रुको नहीं ठीक है मतलब एक तो आधार आधे भाव तो सही है कि कपाल में घट उत्पन्न हो गया कपाल आधार हो गया घट आधे हो गया अब कपाल में घट उत्पन्न होगा तो कार्य कारण भाव भी हो गया कपाल में घट उत्पन्न हुआ तो कपाल कारण हो गया कैसा hmm. कारण हो गया समवाही कारण हो गया तो घट क्या हो गया कार्य हो गया, गया। तो आधार आधे भाव और कार्य कारण भाव दोनों हो गए लेकिन ध्यान देना कार्य कारण भाव पार आधार आधे भाव तो हो गया पर देखो कपाल में घट उत्पन्न हुआ तो कपाल में घट उत्पन्न हुआ तो जो जिसमें उत्पन्न हुआ वो वही होगा कि उससे भिन्न होगा भिन्न होगा तो इस प्रकार यहाँ पर न्याय मत में क्या है कि कार्यो कारण का भेद कार्यो कारण का भेद है तंतुओं में कार्य हैं। तंतु में संवाय संवाय संबंध से क्या उत्पन्न होता है पट? पट। तो पत का कारण हो गया तो भाव आधार आदि भाव तो है पर ध्यान देना कि यहाँ पर अभेद नहीं है न्याय मत में क्या है कार्य कारण का अभेद नहीं है बल्कि कार्य कारण का क्या है भेद है और भेद है। कि घट उत्पत्ति के पहले कपाल में रहता है न्याय के अनुसार न्याय में घट गट तो नहीं रहता है अच्छा घट का प्राग अभाव रहता है ना? अब है ना अभी कई हाँ घटका प्राग अभाव रहता है ठीक है और पट की उत्पत्ति से पहले तंत्रों में पट नहीं रहता है बल्कि पट का प्राग अभाव रहता है ठीक है तो इस प्रकार क्या है की कार्यकारण का भेद है और वेदांत में क्या मानते हैं कार्य कारण का अभेद संवाय संबंध तो वेदांत कोई मान्य नहीं है वेदांत में मान नहीं है मतलब कि मत, मत, दोनों में मान्य नहीं है यहाँ तक पूर्व मीमांसा में भी मान्य नहीं है शांक योग में भी, भी मान्य नहीं है क्या संवाय कारण मान्य नहीं है समवाही कारण समवाय इन सब के मत में क्या है मिट्टी ही घटमुख में परिणत होती है मिट्टी ही मतलब अवस्था विशेष से युक्त अवस्था विशेष से युक्त कारण ही क्या होता है कार्य जैसे मिट्टी है ना पहले मिट्टी कैसी होगी चूणत अवस्था तो वाली होगी कपालत अवस्था तो वाली होगी जब घटत अवस्था तो वाली वही मिट्टी होती तो है, तो है तो क्या कहा जाता है घट अवस्था विशेष से विशिष्ट कारण ही कार्य होता है तो लगाइए कार्य और कारण के अभेद की विवक्षा होने पर हे? अब कार्य और कारण के अभेद की विवक्षा होने पर तो सारे कार्य देखो कार्य का मतलब है कि नाम रूप विभाग वाला कौन ब्रह्म नाम रूप विभाग वाला ब्रह्म अर्थात विशिष्ट ब्रह्म नाम रूप विभाग समझो कि रूप अलग अलग हैं ना सबके दिखाई दे रहे हैं इससे देखना मृतिका अवस्था में घट आदि अलग अलग, अलग आकृतियां और उनके अलग अलग, अलग, अलग घट कुल्हड़ आदि नाम रहते हैं है? मृतिकात्वस्था तो में कारण अवस्था में अलग अलग नाम नहीं रहते अलग अलग रूप नहीं रहते रूप का मतलब आकृति तो अब नाम रूप विभाग वाला तो ये जगत है ना तो इसमें नाम क्या है ये वृक्ष है नदी है सरोवर है ऐसे अलग अलग नाम हो गए और इनकी जो आकृतियाँ होती है ना नदी तो है वृक्षत्व तो है ये क्या हो गई आपकी रूप नाम रूप विभाग वाला इसका मतलब क्या हुआ स्थूल ची रचित विशिष्ट ब्रह्म नाम रूप विभाग वाला ब्रम मतलब स्थूल चितचित विशिष्ट ब्रह्म इस फूल चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म कारण है कारण है।, है? है ना फूल में क्या है? कार्य हैं है। तो, है। तो कार्य हो गया नाम रूप विभाग वाला अर्थात रचित विशिष्ट ब्रह्म में और कारण होगा नाम रूप विभाग के अभाव वाला ब्रह्म अर्थात सुपचित रचित विशिष्ट ब्रम सुचित रचित विशिष्ट ब्रम्म है उस अलग अलग ये आपका ये रूप है वृक्षादी अलग अलग रूप है देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि अलग अलग रूप नहीं रूप करते आकर और अलग अलग नाम भी नहीं है देवता है मनुष्य पशु है तो पक्षी कार है चलिए तो यहाँ पर कार्य और कारण के अभेद की विवक्षा होने पर कारणावस्था वाले सुख चिचित विशेषण से विशिष्ट कौन होगा कारणावस्था वाले वाला मतलब सुख चिचित कार्यावस्था वाले का क्या क्यावस्था वाले का मतलब क्या हुआ विशेषण सुखित विशेषण है, है, मतलब है।, है। ना कारणवस्था वाले विशेषण मतलब या समझना कारणावस्था वाला ब्रह्मस्वरूप क्या कारणावस्था वाला कौन ब्रह्मस्वरूप और कारणावस्था वाले ब्रह्मस्वरूप का क्या मतलब हुआ सुखचिरचित विशेषण से विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप लग गया वाला मतलब सुख जीत विशेषण से विशिष्ट का ब्रह्म के साथ जो अभेद है उसे विशिष्टादीत कहा जाता है देखिए विशिष्टम चा विशिष्टम चा द्वंद समार है ना एक करने पर क्या रहेगा विशिष्ट विशिष्टम क्या विशिष्टम क्या विशिष्ट है तो विशिष्टम का क्या अर्थ है फिर विशिष्टम का क्या अर्थ है और फिर तयो हो तयो से क्या लेना विशिष्ट यो हो तयो अद्वैतम विशिष्ट यो अद्वैतम विशिष्ट अद्वैतम सष्टी तत्व समाप्त विशिष्ट का अद्वैत अद्वैत का क्या अर्थ अभी बोलो अद्वैत अभेद है ना तो ये धर्म का बोध है कि धर्मी का धर्म था ठीक है तो विशिष्ट का भेद मतलब सूक्ष्म चीज़ चीज़ और स्कूल चिचित चीज़ चिचित विशिष्ट ब्रह्म और स्थित विशिष्ट ब्रम्ह का भेद क्योंकि दोनों एक है मिट्टी रूप में जगत रूप में हुआ, तो उसमें तैसरी में आता है तदात्मान स्वयं अवरूत तदातमानम की परमात्मा ने स्वयं को जगत रूप में किया स्वयं को जगत रूप में किया है भगवान ने तो इसलिए क्या कि जगत रूप में किया है मतलब क्या हुआ स्फूल चिरचित विशिष्ट रूप में किया है जगत रूप का मतलब क्या है ये विशिष्ट रूप में किसने किया उसको विशिष्ट नहीं तो इस प्रकार ये दोनों के अभेद को क्या कहते हैं विशिष्ट ये प्रचलित परिभाषा है तो संख्या पर है ना इसी को लोग जानते समझते ज्यादा पूछेंगे तो यही रूप पूछेगा है ना ये तो दोनों तो अभेद है ही अच्छा ये प्रचलित है पर वो पहली बारी परिभाषा में क्या है की सब आ जाता है उससे कुछ बचता नहीं है तो सब ठीक है जैसे जैसे हो सके तो इस प्रकार विशिष्ट और विशिष्टाद्वैतम कहा जाता है तो अभी देखेंगे तृतीय और चतुर्थ विपत्तियों में विशिष्टाद्वैत शब्द धर्म का बोधक है किसका बोधक है धर्म, आ, जो धर्म है वो क्या है धर्म विशिष्टाद्वैत है हाँ परमात्मा धर्म है विशिष्टाद्वैत है तो ये धर्म का बोधक है तो तृतीय चतुर्थ में एक विशेषता हुई की विशिष्टाद्वैत शब्द धर्म का बोधक है और क्या इनमें समानता हुई कि शब्द भी दोनों जगह कैसा है धर्म का बोधक और अद्वैत शब्द भी क्या है धर्मी का बोधक ये समानता हो गई ना और क्या था वहां पर कि पहले विशिष्ट का अभेद किया था ना विशिष्ट ब्रह्म का और यहाँ पर क्या किया है कि विशिष्ट का ही मतलब दोनों विशिष्ट का कर दिया अभेद दोनों विशिष्ट का अभेद कर दिया ये अंतर हो गया है ना है है ऐसा अंतर हो गया तो यहाँ तो विशिष्ट है उसमें इस प्रकार दोनों विपत्तियों में अंतर आता है ये तो वित्पत्तियां सरल थी ना अब हो सकता है थोड़ा शिष्ट हो आ गए अच्छा, तो ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमें पूर्णस्या पूर्णमाद्यूर्ण शांति शिशे